राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सेनापति भापड़ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन अनेक वीरों ने अपना योगदान दिया उनमें सेनापति बापट का नाम कोई नहीं भूल सकता सेनापति बापट महाराष्ट्र के रहने वाले थे बापट मेधावी थे इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर ब्रिटेन के एक शहर एडिनबरा में पढ़ने भेजा छात्रवृत्ति का यह मोह बापट के भीतर छुपे देश प्रेम की भावना को दबा न सका और एडिनबरा में ही बापट ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया तो मित्रों आज का विषय था भारत में अंग्रेजी शासन उस पर अपना भाषण खत्म करते हुए मैं कुछ बातों को दोहराना चाहता हूं अंग्रेज हमारे देश का शोषण कर अपने को समृद्ध करें यह हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं बर्दाश्त वासियों को न्याय के लिए हमें भारत की आजादी की मांग उठानी होगी आज 14 जनवरी 1906 को यह एडिनबरा में चल रही इंडिपेंडेंट लिबर पार्टी की बैठक में मैं यह घोषणा करता हूं कि हम स्वतंत्रता लेके रहेंगे लेके रहेंगे दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती हर कोई रोक सकती बापपट के इस आंदोलन से अंग्रेजों में हलचल मच गई बापपट के मित्र वीरेंद्र ने बापपट को समझाना चाहा दरवाजा खोलो बापपट दरवाजा खोलो बापपट सो रहे हो क्या बापड मैं हूं विरेन बापड हा, को हां हां अभी आ रहा हूं अभी आ रहा हूं हां हां वो विरेन मैं यूं ही जरा कुछ सोच रहा था ओहो तुम बस सोच में ही पड़े रहना जानते हो या कुछ और भी जानते हो इसके सिवाय जानता हूं अंग्रेजों ने मेरी छात्रवृत्ति वापस ले ली है और वो मुझे स्वदेश भेज रहे हैं अरे वो तो होना ही था बापड अंग्रेजों ने ही तुम्हें यह एडनबरा में छात्रवृत्ति देकर पढ़ने भेजा था तुम उनके ही खिलाफ बोलोगे तो वह छात्रवृत्ति वापस ले लेंगे ही पर वीरेंद्र मैंने जो कुछ कहा है वह सच कहा है हां मानता हूं बापड़ पर सोचो अब क्या होगा तुम्हारा घर परिवार तुम्हारी जिम्मेदारियां उन सबका क्या होगा घर तो मेरा एक ही है भारत और वह गुलाम है करोड़ों भारतवासी ही मेरा परिवार है जो दासता की जंजीरों में जकड़े हैं ओफो फिर तुम वही बातें करने लगे बापर बातें नहीं विरेंद्र अब मैं कुछ करना चाहता हूं अभी मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था सोच नहीं बल्कि योजना बना रहा था कैसी योजना भारत को आजाद कराने की योजना बापट ने यह निश्चय किया और उस निश्चय को पूरा करने के लिए बापट भारत आ पहुंचे यहां स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उन्हें बापट ने जांचा और परखा इसी सिलसिले में वो कलकत्ता गए और वहां हेमचंद्रदास से मिले हेलोदास आई I मीन mean, हेमचंद्रदास अरे बापड़ तुम आओ अंदर आओ देखो यह है मेरी खुफिया जगह जहां मैं बम बनाता हूं वाह तुमने तो छोटी सी मगर बढ़िया प्रयोगशाला बना रखी है हां मैंने सोचा है कि जल्द से जल्द हमें बम विस्फोट शुरू कर देने चाहिए अंग्रेजी सरकार के बड़े अधिकारी को मारने की हमारी योजना है मजाक कर रहे हो हेमचन्द्र अभी से बम विस्फोट करने की योजना बना ली इसे क्या होगा लोगों में जोश पैदा होगा और अंग्रेजों में दहशत मैं हत्या से लोगों को मारने के खिलाफ हूं हेमचन्द्र मैं चाहता हूं कि देश में क्रांति हो उसके लिए सारे देश को एक करना होगा और तब पर बापट मैं अभी कुछ करना चाहता हूं तुम समझते क्यों नहीं हेमचन्द्र इस तरह से बम विस्फोट करने से अंग्रेजों को शक हो जाएगा और वह सारी गतिविधियां बंद कर देंगे क्रांति का सपना सपना ही रह जाएगा बापट ने हेमचंद्रदास को समझाने की बड़ी कोशिश की किंतु हेमचंद्रदास ने बापट की सलाह नहीं मानी बापट कलकत्ता से पुणे चले गए हेमचंद्रदास ने बम विस्फोट करने शुरू कर दिए अंग्रेजी सरकार ने देश भर में फौरन धरपकड़ शुरू कर दी भालेराव जो बापट के सहयोगी थे एक दिन घबराए से बापट के पास पहुंचे बापट बापट भालेराव इतने घबराए हुआ क्यों हो सब ठीक-ठाक तो है ठीक-ठाक मुझे हैरानी है कि तुम अभी तक यहीं हो क्या मतलब मतलब यह कि तुमने आज का अखबार देखा कलकत्ता में माणिकतला में विस्फोट हुआ है हां मैं पढ़ चुका हूं वही हुआ जो मैंने सोचा था अब सरकार चुन-चुनकर कांंतकारियों को पकड़ेगी हर आंदोलन ठप हो जाएगा तुम भी पकड़े जाओगे बापट मैं क्यों तुझे पता चला है एक गिरफ्तार क्रांतिकारी ने तुम्हारा भी नाम लिया है उसने कहा है कि तुम बम कांड के लिए ही कलकत्ता गए थे यह सब बकवास है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है मैं तो उस तरह की योजना में विश्वास ही नहीं रखता तभी तो भले राव मैं कलकत्ता छोड़कर यहां पुणे आ गया मेरे दोस्त मुझे तुम्हारी बात का पूरा भरोसा है देखो मैं चाहता हूं कि तुम यहां से भाग जाओ क्योंकि तुम लाख बार विरोध करोगे कि तुम इस बम कांड में शामिल नहीं थे तब भी सरकार बम कांड को तुम पर थोप देगी और जेल में ठूस देगी हो सकता है फांसी भी दे दे भले राव जेल और फांसी से मैं नहीं डरता पर बम कांड में मैं शामिल नहीं था यह सच है बापट सच तो यह है अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो कुछ नहीं कर पाओगे मैं मैं अच्छे दोस्त के तरह तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि तुम यहां से भाग कर कहीं च्छिप कर रहू हूँ कि बापट को भाले राओ की सलाह माननी ही पड़ी वो पूने से लापता हो गए और बनारस जा पहुंचे एक दिन वो गंगा तट पर बैठे थे मन को कितनी शांति मिलती है यहां ओ गंगा मया की हां इस पवित्र गंगा की तरह ही कितने साफ और भोले भाले हैं मेरे देश के ये लोग ये स्नान करते भक्तजन hari awaaze lagate ghiri wale rang birangi lal peeli hari chuniya odhna pardesi aaya pardesi aaya pardesi aaya phir chal gaya अरे भाई चूड़ी वाले ए भाई चूड़ी वाले जी बाबूजी एक बात पूछूं पूछो बाबूरा तो नहीं मानोगे हां नहीं बाबू पर हां धंधे का कोई गुर ना पूछना बाबू और चाहे जो पूछ लियो तुम तो इसी देश के रहने वाले हो फिर परदेसी कैसे हुए अब बाबूजी हम तो इस शहर में रहते नहीं तो फिर हम परदेसी तो भ हमारे देश पर विदेशी राज कर रहे हैं ये तो मैं मालूम है विदेशी कहां बाबूजी अंग्रेज लोग हैं वो तो सरकार है विलायत से आए हैं अबे ही तो उनका हुक्म चलता है परसों हम एक मैम साहब को चूड़ी पहनाए रहे थे वो बहुत भले ही थी बेचारी जितना हम दाम मांगा उतना दे दिया <laughs> हैं ईमा हंसने का क्या बात है बाबूजी <laughs> नहीं नहीं कोई बात नहीं बस तुम्हारी भोली भाली बातों पर हंसी आ गई अब हंसी मजाक छोड़ो बाबू बिकरी का बखत पीता जा रहा है हम चलते हैं ले लो रंग बिरंगी चुनरिया ले लो इन सीधे-सादे लोगों को क्या मालूम कि इनकी स्थिति क्या है कितना जरूरी है कि पहले देशवासियों में जागृति पैदा की जाए उन्हें आजादी का महत्व बताया जाए तभी कुछ हो सकेगा बापट ऐसा सोचकर कुछ समय बाद पारनेर महाराष्ट्र चले गए और वहीं उन्होंने अपना आंदोलन शुरू करने का फैसला किया पारनेर आने के बाद बापट को मुलशी पेट में किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में अपने सहयोगी विठोबा से पता चला बापट जी मुलशी पेट में इलेक्ट्रिक कंपनी ने बांध बनाने की योजना बनाई है लेकिन जिन किसानों की जमीन उसमें डूबने वाली है उन्होंने इसका विरोध किया है पर विठोबा बांध बनाना तो देश के लिए वरदान साबित होगा लेकिन बापर जी इसमें गरीब किसानों का पैसा कमाने का सहारा उनकी जमीन छिन जाएगी बापर जी आपने यहां पारनेर में आकर अपने मां-बाप की सेवा तो की ही है लोगों में भी जनसेवा की जागृति पैदा की है मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप इन गरीब किसानों के लिए कुछ करें हम्म नदी पर बांध बनाकर बिजली पैदा करना सचमुच में प्रगति की निशानी है लेकिन किसानों की जमीन छिन जाना भी ठीक नहीं लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए ना तो कंपनी तैयार है और ना ही सरकार ठीक है विटोबा मैं यहां पारनेर से मुलशीपेट जाकर वहां के गांव का दौरा करूंगा एक-एक किसान से मिलूंगा अगर जरूरी हुआ तो हम आंदोलन करेंगे बापट ने किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए हर जरूरी दरवाजा खटखटाया मगर किसी के कानों पर जूं तक न रेंगी तब बापट ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए रेल रोको अभियान शुरू कर दिया अब तक बापट सेनापति बापट के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे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 ने देखो गाड़ी धीमी करती है उसने देख लिया है कि रेल पटरी पर पत्थर और लकड़ियों का ढेर पड़ा है हां देखो ड्राइवर गाड़ी वापस ले जाओ वरना ठीक नहीं होगा अभी कहीं होगा हमें हुक्म है गाड़ी हर हालत में आगे जाएगी इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा ड्राइवर तुम्हारी पिस्तौल से हम डरने वाले नहीं अबे मजबूर मत करो ड्राइवर मजबूर मत करो तुम्हारी ऐसी-गित्तसी पता है तुम्हें Podem qu dublion del guiot la fort 적 Bondona. Oh no! innocents que el occurs vànhut en guess. Quiénsos Reid? Enfin, sobrenvents que还是 ¿hay caso? प्रेवर की हट्ट्या के जुर्म में बापट को शाट साल की शक्त सजादी जाती है जादी जादी है प्रशाट सेना पाती बापट हां कमालुद्दीन अरे भाई आप तो जेल में 24 घंटे हंसकर काम करते रहते हैं हां तो आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप क्रांतिकारी या विद्रोही हैं आप तो हर किसी से हाथ जोड़कर बात करते हैं हां यह तो है ऐसा क्यों सेनापति जेल के बाहर तो आप ऐसे शख्स हैं जिससे पूरी अंग्रेजी सरकार डरती है और यहां यहां आप इतने शांत और अनुशासित हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि आप वही शख्स हैं जेलर साहब तक आपके स्वभाव की तारीफ करते हैं <laughs> कमालुद्दीन जी यह सजा नहीं तपस्या है इसीलिए मैंने अपनी शांति और अनुशासन का त्याग नहीं किया मैंने भारत माता की आजादी की मांग की मातृभूमि को पाने के लिए मैं यह सजा काटूंगा मुझे लंबी सजा देना ही अंग्रेजों की हार है और इस हार को एक न एक दिन अंग्रेजों को मानना ही पड़ेगा वो दिन भी दूर नहीं हां हां हा, हा। सेनापति आपका सपना जरूर पूरा होगा जरूर पूरा होगा और ऐसा ही हुआ सेनापति बापट ने जेल से छूटकर स्वतंत्रता संग्राम में जमकर हिस्सा लिया 15 अगस्त 1947 को करोड़ों लोगों का संघर्ष रंग लाया भारत आजाद हो गया भारत माता की जय भारत माता दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रध्वज फहराया और पुणे में यह सम्मान सेनापति बापट को मिला 28 नवंबर 1967 को 87 वर्ष की आयु में सेनापति बापट इस संसार से चल बसे पर आजादी के पहले और आजादी के बाद भी वो हमेशा सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते रहे ऐसे सेनापति को हम भी प्रणाम करते हैं दिनापति बापट अभी आप यह कार्यक्रम सुन रहे थे लेखिका हेमा सहाय भाग लेने वाले कलाकार राम मेनी मंजू मेनी के एस पवार राकेश शर्मा कीमती आनंद दिनेश वर्मा और पवन कौशिक ध्वन्यांकन आरसी मंचंदा निर्माण सहयोग फंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा